नमस्कार आप रेडियो में 90.4 महात्मा गांधी के जयंती पर पूरे विश्व बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है जो कि गांधीजी जी अहिंसा की नीति को प्रमाणित करता है साथ ही लोगों के विचारों में भी प्रकट होता है जो लोग भी गांधीजी जी की इस नीति में विश्वास करते हैं वे सभी गांधीजी के बारे में न केवल जानते हैं बल्कि उनके दर्शन से भी पूरी तरह से परिचित है दूसरी तरफ इस दिवस को लोग जीवन के मूल्य और उनके और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास भी करते हैं महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एवं सुनते रहो मुस्कराते रहो रघु राज पतृ पावन सीतारा